नगमी हैं, शिकवे है, हैं फिर हैं बातें हैं नगमी हैं शिकवे है, हैं फिर हैं बातें हैं बा बाते भूल जाती हैं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 याद याद याद ये जीवन जाने दरिया का है पानी पानी तो बह जाए क्या क्या रह जाए यादें यादें यादें हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार एक गजल है और उसमें एक जगह पर कहा गया है बात निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी तो हमारे मित्र ने इसके आगे जोड़ा याद आएगी तो बड़ी देर तलक आएगी तो साहब आज आपसे कुछ बातें वैसे तो हमेशा ही हर दिन ही बातें यादों की ही करता हूं मगर आज कुछ बातें कुछ लोगों की करूंगा क्योंकि जब उनकी याद आनी शुरू होती है ना तो बहुत देर तक आती रहती है और मैं जानता हूं कि आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा कि किसी एक की याद आती है और उसके बाद उसके साथ में ना मालूम क्यों कुछ दूसरे लोगों की यादें कुछ दूसरी घटनाएं कुछ बातें ऐसी याद आने लगती हैं जिनका कि ना तो उस व्यक्ति से कोई संबंध होता है और ना आप उस कारण को सोच पाते हैं कि जिस कारण की आपको उस नए व्यक्ति की याद आने लगी तो आज आपको बताऊं आज मुझे याद किसकी आ रही थी वो भी एक बड़ी अजीब सी बात है आज मुझे याद आ रही थी आ, मैंने शायद आपको बताया होगा कि मैंने स्टेट बैंक में नौकरी शुरू की थी तो हम लोग को प्रोबेशन में चार ब्रांचेस में जाना पड़ता था और पहली ब्रांच तो शुद्ध रूप से क्लैरिकल होती थी मगर दूसरी ब्रांच में थोड़ा क्लैरिकल थोड़ा सुपरवाइजरी सुपरवाइजरी मतलब शायद बड़ा बाबू वाला काम कुछ मिलता था ये उस जमाने की बात है साहब जब हमने नौकरी शुरू की थी तो साहब हम अपनी दूसरी ब्रांच गया में गए थे और वहां पर हमारे जो शाखा प्रबंधक थे गया ब्रांच के ब्रांच मैनेजर साहब वो एक वृद्ध सज्जन थे अब देखिए अब मैं आज उनको वृद्ध कह रहा हूं उस समय तक वो रिटायर नहीं हुए होंगे तो शायद पचास पंचपच साल के थे मगर दुबले पतले एक बंगाली व्यक्ति और हमेशा सफेद कपड़े पहनने वाले तो अब साहब बंगाली को हर एक व्यक्ति तो दादा ही कहता है तो वो भी मतलब मेरे मन में भी उनके लिए दादा ही शब्द आया था मगर जो वहां पर उस ब्रांच में दूसरे और प्रोबेशनर्स थे गया ब्रांच में उस जमाने में कई प्रोबेशनर्स थे हमसे एक बैच सीनियर लोग भी थे और हम लोग तो थे ही जूनियर बैच वाले तो वो उन्होंने बताया कि नहीं इनको दादा मत कहना इनको हमेशा मैनेजर साहब या साहब करके ही जिक्र करना जब भी इनके बारे में बात करो और जब इनसे बात करो तो भी ठीक है कोई बात नहीं तो साहब आज मुझे उनकी याद आई आप सोच रहे होंगे कि उनकी याद क्यों आई देखिए उनकी याद क्यों आई।, आई उसके पीछे के कारण तो बाद में बताऊंगा मगर आज मुझसे किसी ने अचानक बिना किसी वजह के सा अधिकार कुछ करने को कहा तो मैं समझ नहीं पाया कि इन्होंने मुझसे ये काम करने को क्यों कहा है क्योंकि इन्हें पता नहीं कि मैं ये पर्टिकुलर काम जो भी उन्होंने मुझसे करने को कहा था वो मैं ठीक से कर पाऊंगा या नहीं तो साहब हमारे ये जो मैनेजर साहब थे ना इनकी यही आदत थी हम वहां पर सेकंड ब्रांच प्रोबेशनर होकर पहुंचे थे और मैनेजर साहब जो थे उनको पता था कि सेकेंड ब्रांच प्रोबेशनर की क्या ड्यूटी होती है और मेरे को उस में वहां पर एक एसआईबी डिवीजन थी वहां पर एक फील्ड ऑफिसर साहब के साथ में लगाया गया कि साहब आप ये लेजर पोस्टिंग करना था उसमें ड्राइंग पावर निकालनी होती थी वो सब काम करना पड़ता था तो साहब वो काम मैं करता था क्योंकि फील्ड ऑफिसर साहब का कमरा जो था वो ब्रांच से हट के उसी बरामदे में था मगर एक कमरा जैसा था और बड़ा ही उसमें सिर्फ एक दरवाजा था कोई खिड़की नहीं थी तो एक अजीब सा बंद सा माहौल उस कमरे में था उसमें बहुत सी फाइलें वगैरह रखी हुई थी तो एक अजीब सा मशी एटमोस्फियर उस कमरे में रहता था मगर खैर जिस मेज पर मुझको बैठना होता था वो मेज दरवाजे के पास थी तो साहब हम वहां बैठ करके और उस जमाने में तो लेजर होते थे मोटे मोटे लेजर हम साहब वहां बैठ करके कभी डीपी निकाल रहे होते थे कभी कुछ पोस्ट कर रहे होते थे तो ऐसा करते थे दिन भर में दो चार घंटे तो शायद काम करते ही होंगे और जब वहां की उस सीट के क्लर्क आ जाते थे यानी जो उस सीट के जो असली हकदार थे जब वो आ जाते थे तो हमको उठ के बाहर जाना पड़ता था तो साहब ब्रांच मैनेजर साहब का कमरा जो था वो भी बगल में ही था ब्रांच मैनेजर साहब आते जाते जब अपने कमरे से निकलते थे और ब्रांच के हॉल की ओर जाते थे तो उनको मेरी सीट दिखाई पड़ती थी देखते हुए चले जाते थे अब हम वहां प्रोबेशनर्स का नॉर्मली ऐसा कोई नियम नहीं था कि हम हर बार जब वो हमको देखें तो हम उठकर खड़े हो जाएं या ऐसा कुछ करें तो बस खाली सुबह आप एक बार उनको हेलो या नमस्कार या गुड मॉर्निंग कुछ करते थे और शाम को जाते समय जरूर गुड नाइट सर कहकर जाना होता था क्योंकि वो एक तरह की हाजिरी होती थी तो साहब हम वो करते थे काम बाकी पूरे दिन आप क्या करते हैं इसका उनसे कोई मतलब नहीं था क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना कुछ ना कुछ काम दिया हुआ था अब साहब वो चूंकि मैंने आपको ये सारी भूमिका सिर्फ इसलिए बताई कि उनकी नजर में अक्सर मैं आता था वहां पर बैठा हुआ अब साहब हो गया एक दिन हो गया दो दिन हो गया ऐसे हफ्तों गुजर गए हाँ आपको गया ब्रांच की एक उस वक्त की खास बात बता दूंगा गया ब्रांच में कुर्सियों की संख्या मान लीजिए कि शायद पचास या साठ थी मगर वहां कर्मचारियों की संख्या शायद अस्सी या सौ थी तो साहब होता यह था कि पचास साठ कर्मचारी तो कुर्सी पर बैठते थे और जो बचे हुए कर्मचारी होते थे वो कैंटीन में बैठते थे जो दरवाजे यानी ब्रांच के बाहर एक कैंटीन थी जिसमें कि बेंच और मेजें पड़ी हुई थी वहां पर चाय पकौड़ी समोसा गुलाब जामुन ये सब मिलता था तो साहब वहां पर चालीस तीस चालीस लोगों का समय वहां बीतता था और जब उन लोगों का मन भर जाता था कैंटीन से तो वो जा कुर्सियों पर जाते थे और कुर्सी वाले साहब यहां आ जाते थे कुछ लोग इसका बुरा मानेंगे जरूर मगर यह बहुत पुराने जमाने की बात है मैं सन अठहत्तर की बात कर रहा हूं तो आज के किसी व्यक्ति पर इसका दोषारोपण नहीं हो सकता है मगर यह बात बिल्कुल सच है उस वक्त जो गया शाखा में हमारे साथ थे लोग नहीं मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लूंगा तो फिर मेरी तरह की काम चोरी की जो छाप है वो उन पर भी लग जाएगी छोड़िए जाने दीजिए तो साहब हम वहां पर ये करते थे और अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब वो आ जाते थे तो हम वहां से उठकर कैंटीन में चले जाते थे साहब हुआ ये कि एक रोज हम कैंटीन से उठकर के और इस कुर्सी तक आ रहे थे और मैनेजर साहब जो थे वो अपने कमरे से निकल के हॉल की ओर जा रहे थे उन्होंने हमको देखा और मुझे देखते ही बुलाया पूछा आपका नाम क्या है नाम बता दिया बोले आप तो एसआईबी में काम करते हैं। हमने कहा साहब एसआईबी में काम करते हैं। तो बोले कि आपकी सेकंड ब्रांच है ये मैंने कहा बोले आइए मैं साहब उनके पीछे पीछे चल पड़ा और साहब उन्होंने हॉल में पहुंच के मैनेजर पीबी या अकाउंटेंट साहब कोई थे उनके सामने ले जाकर मुझे खड़ा कर दिया और कहा कि सब ऑफिस का काम इनको दे दीजिए सॉरी सब ऑफिस का काम क्या होता था कि हर ब्रांच के पास कुछ सब ऑफिस होते थे और उन सब ऑफिस में जो काम होता था उसका एक कुछ टोटल वगैरह करके और उसको डेली ट्रांजेक्शन में कहीं पर एंट्री करनी होती थी मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा काम था हमने भैया कभी जिंदगी में सब ऑफिस का काम किया नहीं था और वैसे आपको सच बता दें आज तक भी नहीं किया है कभी करने का इतफाक नहीं मिला और मतलब अच्छा ही हुआ क्योंकि वो इतना टेढ़ा काम था कि हमें आया नहीं कभी भी अब साहब हुआ ये कि उन्होंने हमको काम दे दिया अकाउंटेंट साहब ने कहा ठीक है तो वो तो चले गए अकाउंटेंट साहब ने हमसे पूछा कि आपने कभी सब ऑफिस का काम किया है हमने कहा साहब नहीं किया है बोले तो आप ऐसा करिए कि आप पहले सब ऑफिस का काम सीख लीजिए हमने कहा साहब सीख लेते आप बताइए किससे सीखें तो उन्होंने हमें किसी का नाम बताया कि आप फलाने के पास जाइए और पहले उनसे पूछिए कि यह काम कैसे होता है क्योंकि वो कुछ शीट्स पर काम कर रहे हैं तो आप वो काम सीख लेंगे हम साहब गए उनके पास तो वो जो सज्जन वहां बैठे थे वो भी एक बुजुर्गवार थे उन्होंने हमें देखा अब उस वक्त हमारी उम्र कुछ 25-26 साल रही होगी मेरे ख्याल से शायद उससे कम ही रही हो तो उन्होंने हमसे पूछा कि मिस्टर आपको ये काम आता है मैंने कहा साहब आता होता तो आपके पास सीखने क्यों आता बोले ये कोई ट्रेनिंग स्कूल थोड़ी है कि जहां मैं आपको काम सिखाऊंगा मैंने कहा साहब बात तो सही है ट्रेनिंग स्कूल तो नहीं है मगर साहब आप अगर जो सिखा देते तो अकाउंटेंट साहब ने कहा था कि मैं आपकी शायद कुछ मदद कर देता बोले मदद कर देते या आप मेरी जगह ले लेते क्योंकि आप लोग तो नौजवान हैं आप ज्यादा काम कर लेंगे और साहब हम तो हैं बूढ़े तो आप हमारी सीट छीन लेंगे और फिर हमें किसी उल्टी सीधी जगह बैठा दिया जाएगा बोले ये थोड़ा आराम का काम है यहां पर उतना प्रेशर नहीं होता है तो आपको ये काम आप आप ले ले हमसे इस तरह से साहब उन्होंने मुझे थोड़ा डांट डपट करके और बोले जाइए मेरे पास ना वक्त है ना मेरे पास कुर्सी है कि जहां आपको बैठा के सिखाऊ मैंने उनसे धीरे से कहा साहब मैं कुर्सी का इंतजाम कर लेता हूं बोले इस ब्रांच में पच्चीस लोग कुर्सी का इंतजाम करने में लगे आप छब्बीसवें होंगे मैं क्या कहता बात तो सही थी क्योंकि ब्रांच में कुर्सियां तो थी नहीं मैंने फिर कहा धीरे से कि साहब मैं खड़े खड़े सीख लूंगा बोले इतना आसान काम होता कि आप खड़े खड़े सीख लेते तो मैं आपको सिखा भी देता बोले जाइए अरे जाइए कैंटीन में बैठिए मैं अकाउंटेंट को निबट लूंगा साहब अंधे को क्या चाहिए दो आंखें हम साहब चुप करके कैंटीन में आके बैठ गए शाम हो गई घर चले गए इस तरह से दो चार दिन निकल गए दो चार दिन के बाद एक रोज हम अपने वही एस की सीट पर बैठे हुए फिर कुछ काम कर रहे थे और साहब हमारे मैनेजर साहब वहां से निकले उन्होंने हमें देखा और रुक गए बोले कि आप यहां क्यों बैठे हमने कहा साहब वो हम गए थे साहब वहां पर और हमको साहब वो मौका नहीं मिल पाया अब हम ये नहीं शिकायत नहीं करना चाहते थे तो खैर साहब वो बात हो गई उन्होंने सुन ली हमारी बात मुझसे बोले उठिए आइए अकाउंटेंट के पास ले गए अकाउंटेंट से बोले कि भाई इस लड़के को हमने कहा था कि इसको वो काम दीजिए आपने इसको काम नहीं दिया अकाउंटेंट साहब बोले साहब देखिए मेरे पास बहुत काम है अब ये सब ऑफिस वाला काम किसी नए आदमी को दे दू और फिर उसके काम में चेक करूं ये मेरे बस का नहीं बोले साहब इन लोगों को मतलब उनका मतलब ये था कि ये जो प्रोफेशनर आए हैं बोले इन लोगों को साहब ऐसी जगह बैठाइए जहां पर लोगों के पास काम सिखाने का वक्त हो अब मैं आपको सच बता रहा हूं साहब अकाउंटेंट जो है वो ब्रांच का सबसे पिसा हुआ आदमी होता था पिसा हुआ आदमी इसलिए कि उसके पास सारा काम उसी के जरिए निकलता था आज मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि उसको मैनेजर ऑपरेशंस कहते हैं वो हालांकि उसको तो कंप्यूटर पे करना पड़ता है उस ज़माने में अकाउंटेंट साहब जो थे वो कागज़ों पे काम करते थे और मेरे ख़्याल से हर कागज़ पे उनको अपना दस्खत करना पड़ता तो बड़ी साहब जिम्मेदारी का काम था और अकाउंटेंट साहब थोड़ा चिड़ भी जाते थे और कोई भी ब्रांच मैनेजर अपने अकाउंटेंट को नाराज नहीं करना चाहता था मैं ये तौर से बड़ी ब्रांचों के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि वहां पर अकाउंटेंट जो था वो बड़ा कारसाज हुआ करता था उसको बहुत सी चीजें मतलब वो एक तरह से समझिए जगलर होता था वो कई बॉल्स को एक साथ हवा में रखता था साहब खैर मैनेजर साहब ने मुझसे कहा जाइए आप मैं चला गया वहां से वापस अपनी सीट पर आ गया तो अब साहब ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे उन साहब की याद आई तो उनको मैंने आपको बताया ना वो सफेद कपड़े पहनते थे उनको हम लोग अक्सर गार्ड साहब कहते थे तो गार्ड साहब की एक और आदत थी वो आदत ये थी कि वो किसी को भी बिना वजह डांट सकते थे आपकी कोई गलती नहीं है मगर अगर उनका डांटने का मन है तो वो डांट सकते थे तो जब मुझसे किसी ने इस तरह का कुछ काम करने को कहा था तो मुझे एक तो उनकी ये बेवजह काम देने की बात याद आई और दूसरे बेवजह डांट की बात याद आई उसका भी साहब मुझे सौभाग्य मिल चुका है एक दो बार मगर छोड़िए तो मैंने आपसे कहा था ना शुरू में ही कि याद आएगी तो देर तलाक आती रहेगी तो इस तरह से साहब उनकी एक याद आई ऐसे ही मुझे एक याद अपने जब चूंकि उनकी याद आई सेकंड ब्रांच वाले की तो पहली ब्रांच वाले की भी याद आई पहली ब्रांच के ब्रांच मैनेजर साहब जो थे वो बहुत ही मतलब दरबारी आदमी थे नहीं नहीं नहीं, नहीं वो खुद दरबार में नहीं बैठते थे उनके यहां पर दरबार लगता था मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको ये बात पहले बताई है या नहीं बताई है मगर अगर बताई भी है साहब तो काफी दिन पहले बताई होगी जो मुझे अब याद भी नहीं है तो इसलिए मैं दोबारा बता देता हूं साहब उनके दरबार लगता था दरबार कैसा शाम को जितने प्रोबेशनर हम बड़ी ब्रांच में थे साहब तो हमारे उस ब्रांच में वही था कि हम जूनियर प्रोबेशनर थे और हमसे एक बैच सीनियर लोग भी वहां प्रोबेशन वाले थे तो हम लोग पांच छह प्रोबेशनर और उसके साथ में कुछ अन्य अफसर जो कि जस्ट कंफर्म हुए लोग थे या नए प्रमोट हुए लोग थे तो साहब और ये ये ब्रांच मैनेजर जो थे थे थोड़े सीनियर आदमी यानी उस जमाने में ये स्केल थ्री अफसर हुआ करते थे या स्टाफ ऑफिसर कहना चाहिए वो स्टाफ ऑफिसर थे शाम इनका खबरा बहुत बड़ा था शाम को जाने से पहले कोई भी आदमी शाम को छह सात बजे से पहले तो जा नहीं पाता था और ब्रांच मैनेजर साहब तो नॉर्मली आखिरी आदमी होते थे जाने जाने वाले शाम को को से पहले हर प्रोबेशनर को, बाकी ऑफिसर्स जाएं जाएं या ना जाएं, वो तो अकाउंटेंट से कहकर चले जाते थे घर मगर हर प्रोबेशनर की ये जिम्मेदारी थी कि वो साहब के कमरे में जाए मैनेजर साहब के कमरे में जाए और जा करके बैठ जाए और जब साहब की नजर अच्छा बैठ जाए और बैठ के क्या करे जो मर्जी करे अखबार पढ़ना है अखबार पढ़े सोचना है सोचे बैठकर साहब की ओर देखते रहना है देखे कोई किताब मैगजीन नॉवेल है हाथ में वो पढ़ता रहे मगर साहब के कमरे में बैठा रहे और साहब जो थे वो उस टाइम पर अपना काम करते रहते थे साहब ना तो कुछ बात करते थे और न कुछ कहते थे बस खाली काम करते रहते थे मगर दरबार में बैठना है लोगों को तो साहब वहां पर दरबार में बैठ जाया करते थे। अब साहब किये कि हम भी पहले या दूसरा दिन था हमसे किसी ने बता पहले दिन तो हम अपने घर चले गए हमने साहब शनिवार को ज्वाइन किया था तो शनिवार को तो हम बैठे नहीं हम चले गए और सोमवार को हमसे किसी ने बताया कि साहब आप सैटरडे को साहब के यहां नहीं गए बता के नहीं गए हमने कहा यार हम ये तो मालूम नहीं था हम तो टाइम खत्म हुआ हम चले गए बोले नहीं नहीं, नहीं ये नहीं होता है। देखा ठीक है सोमवार को साहब पहुंचे छह बजे होगा शायद शाम का हम साहब साहब के कमरे में पहुंचे और हम कुछ कहने वाले थे इसके पहले हमसे जो सीनियर प्रोमेशनर थे वहां बैठे हुए उन्होंने इशारा किया चुप रहो और एक कुर्सी की तरफ इशारा किया कि इस पर बैठ जाओ हम भैया उस पर बैठ गए अब साहब हम बैठे हुए हम समझ नहीं आया कि हम क्या करें क्योंकि साहब अपना काम कर रहे थोड़े देर के बाद साहब ने कहा तब हमें लगा यार ये तब जो है ये हमसे पूछा जा रहा है हमने कहा साहब तब ठीक है आज साहब सेविंग्स बैंक काउंटर पर बैठे साहब ने हमारी तरफ देखा बोले क्या हमने कहा साहब आपने पूछा ना तब तो हम सामने का कहा अच्छा ठीक है ठीक है अकाउंटेंट को बता दिया ना हाँ ठीक है वो फिर अपना काम करने लगे हमें लगा कि हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है हम कुछ और कहने की बात सोच रहे थे इतने में उनके मुंह से फिर निकला तब अब साहब कोई कुछ नहीं बोला हम भी कुछ नहीं बोले कोई रिएक्शन नहीं वो अपना काम करते रहे हम लोग बैठे रहे इस तरह से साहब अगले तीन चार बार जब उन्होंने तब बोला तो मुझे लगा यार ये तो बड़ी बेजती हो रही है साहब की साहब पूछ रहे हैं तब और हम लोग जवाब नहीं दे रहे मैंने कहा अब की बार जब उन्होंने तब बोला तो मैंने कहा साहब कुछ नहीं तब कुछ नहीं उन्होंने फिर अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखा बोले क्या क्या मतलब है आपका मैंने कहा साहब आपने पूछा अभी तब क्या बोले मैंने तो कुछ नहीं पूछा अरे यार उसके बाद खैर हम लोग चले गए उन्होंने कहा अच्छा आप लोग जाइए हम लोग साहब चले गए तो जब हम बाहर निकले तो हमसे जो सीनियर्स साहब थे उन्होंने हमें समझाया कि अबे ये तब जो है ये उनका तकिया कलाम है ये ऐसे ही बोलते हैं बोले उस तब का कोई मतलब नहीं होता है हमने कहा यार ये ठीक है इस तब का कोई मतलब नहीं तो हम चुप हो गए हमने समझ दिया भाई कि हम इशारा समझ दिया आप इशारा समझ के हम चले आए इसके बाद साहब कई हफ्ते निकल गए हम लोग वही हसब मामूल शाम को जाते थे बैठते थे दस बीस मिनट के बाद धीरे से कोई आदमी करता था और वो कहते थे जाइए जाइए आप लोग क्यों बैठे चले आते थे हम तो इस तरह से उनकी ये जो तब वाली बात थी ये एक दिन ऐसा हुआ कि बातों के चलते वो मुझको कुछ काम बता रहे थे और उसके बाद मैं उनको कुछ समझा रहा था और तब उन्होंने मुझसे पूछा तब और साहब मैंने उसको भी समझा कि ये जो आज का तब है इसका भी कोई मतलब नहीं और साहब मैं चुप रहा मैंने सोचा कि भाई इन्होंने तब कहा है तो मैं अब क्या बोलू ये तो कुछ बोलने वाली बात है नहीं मगर उनका वहां पर जब वो तब था तो उसका मतलब था कि इसके आगे क्या हुआ यह बताइए साहब मैं तो नहीं समझ पाया था तो फिर मैंने कहा कि मतलब मैं चुप खड़ा मैं खड़ा रहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि बोल क्यों नहीं रहे हो भाई मैंने कहा सर आपने कुछ पूछा तो नहीं बोले क्यों अभी मैंने आपसे पूछा कि तब फिर क्या हुआ ये बताइए मैंने कहा सॉरी सर फिर अपना कुछ एक्सप्लेनेशन दिया कुछ बात समझाई जो भी उनको समझा रहा था वो पूरी बात बताई खैर जो भी उन्होंने कहा हो तो अब साहब यहाँ पर इस पूरी बात का लब्बो लुबाब यह है कि मुझे आज इन दो लोगों की याद बेसाख्ता आ गई और मैंने सोचा कि मैं कुछ भी और कहने से पहले आपके साथ इन दो यादों को ज़रूर साझा करूँ हालांकि इन दो यादों में मेरे कार्यालयीन काम की बातें हैं तो बहुत से लोगों को शायद इसमें कुछ बहुत रुचि भी नहीं होगी मगर मुझे इसलिए रुचि है कि ये लोग बेवजह मेरे ख्याल में आ गए और आ करके इतनी देर तक बैठे रहे कि साहब मैं तो घबरा गया कि आखिरकार ये कैसे जाएंगे आखिर कब कब जाएंगे तो अब मुझे लगता है कि अब चूंकि मैंने आपके साथ इनको साझा कर दिया है तो शायद अब ये लोग थोड़ी देर में मुझे छोड़ देंगे साहब ऐसी ही यादें आपके साथ भी जरूर होंगी और मैं तो यह कहूंगा कि उन यादों को चुभलाते रहने के बजाय मेरी तरह किसी के साथ साझा कर लीजिए बांट दीजिए और इस तरह से बांट देने में जो मजा आता है ना वो मजा ले लीजिए साहब अरे यार अभी तो मौका है कोई सुनने वाला है कुछ दिनों में शायद सुनने वाले भी ना मिले अरे मेरी जैसी हालत हो जाएगी कि सामने कोई नहीं है मगर माइक्रोफोन से बात करनी पड़ेगी तो भाई बात कर लीजिए और बातें करते रहिए तो इसके साथ ही आज की बात समाप्त करता हूं और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे फिर कोई नई बात लेकर के तब तक के लिए आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया है मैं उसके लिए आपका आभारी हूं और बाय बाय नमस्कार दुनिया में यूं आना दुनिया से यूं जाना आओ तो ले आना जाओ तो दे जाना याद यादें यादें बातें भूल जाती हैं यादें याद आती हैं ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती है यादें यादें याद